एकल युग कौशल प्रजाई जनमत भयो शूद्र तुपाई शिवसेवक मन कमय रुवानी पान देव निंदक अभिमानी जनमद मस्त परम बालाग्र बुद्धि सम विशाला जगतिरू रघुपतिर्धानी तदवन कसुमी मातवानी अवजा मै वज प्रभागमपुराण यावाजन्मय वज बद जोई कलिमल धर्म सब लुट्त भये सदग्रंथ दम्भेल निज मति कल्प करिए प्रगति किए बहुपंथ भय लोग सब मोहबत लोग ग्रसे शुभ करम हरि जान जानी कहा कली धर्म राम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो सब सन सन की जय एक बात इस दोहे में बता दी कि देखो कलियुग था वो मन मूल था माने उसमें सब बुराई ही बुराइया थी उसमें और उसमें, उसमें ये को सभी जो है अधर्मी हो गए थे धर्म छोड़ दिया था और वो धर्म छोड़ दिया कि मैंने क्या हुआ कि धर्म क्या है तो जो शास्त्र कहे वेद कहे वही धर्म है और उसके विपरीत आचरण करते हैं तो वही अधर्म है ये तो दो इन बात कह दी आगे चल करके जब कलियुग का वर्णन करेंगे की उसमें कैसे कैसे लोग हो गए तो यही दिखाएंगे कि वो जितना आचरण है वो सब शासन विरुद्ध आचरण है जैसे ये भी मालूम हो जाए प्रकारांतर से शास्त्र मत क्या है धर्म क्या है तो अधर्म का वर्णन करने के लिए पता चल जाए कि धर्म ये जैसे किसी बोले भाई तुम झूठ बोलते हो ये तो बड़ा धर्म की बात है तो इसके माने क्या है उल्टा मैंने धर्म क्या हुआ ये तो सबसे तो बोल नहीं धर्म है ये अपने आप पर सलायेगा इसी प्रकार से अगर बता दें कि धर्म क्या क्या है तो अपने आप ही उसकी विपरीत शास्त्र मत वो धर्म का ज्ञान अपने आप हो जाएगा ये इसलिए पहली बात ही कोई अब कहते हैं कलिग कौशलपुर जायी उस कलियुग में हम कौशलपुर में जाकर के अयोध्या में जाकर के किए जन्मत भय शुद्ध स्वरूप आई और वहाँ पर हमको कौशलपुरी में हमारा जन्म हुआ और शुद्ध शरीर प्राप्त हुआ और वहाँ उसमें जाके बा करने लगे वहां लगे और सेवक से मन अरुबा मन क्रम अरुबानी और कहा के हम शंकर जी के भक्त भी थे मनमानी कर शंकर जी के भक्त थे देखो भक्त है तो हैं तो भी ये बताते हैं शंकर जी भी एको शंकर जी के, के भक्त हैं और आन आनदेव निंदा काभिमानी लेकिन दूसरे देवताओं की निंदा भी करते आनदेव मन शंकर जी को छोड़ करके विष्णु भगवान हो राम भगवान कृष्ण हो और देविया हों तो इनकी सबकी निंदा करने वाले तो इसके माने पर से पता चल गया कि माने ये सब ये गलत तरीका है अगर भाई शंकर जी के भक्त हो तो दूसरे देवताओं की निंदा न करो नियम ये और ये क्या करते शंकर जी के तो भक्त और दूसरे देवताओं की करें निंदा आ? तो बस ऐसे करके आगे चल करके बता देंगे इस कलुग में बहुत से ऐसे धर्म के नाम पर संप्रदाय खटे हो जाते हैं जो पाखंडी होते हैं और उनका काम क्या होता है अपना धर्म का आचरण तो करेंगे कम और दूसरे की निंदा करेंगे ज्यादा निंदा दूसरे की निंदा ही निंदा निंदा निंदा निंदा निंदा बस वही ये धर्म उनके रहे। तो, क्या रहे? तो, क्या रहे? तो आ रहे थे जो धर्म क्यारे थोड़ा धर्म आ रहे थोड़ा धर्म क्या थे ऐसे करते नहीं दूसरे धर्म की निंदा बोलते नहीं तो ये सातवृद्ध बात है कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं अपना धर्म ठीक है अच्छा तुम्हें लगता है अपना धर्म का आचरण करो शंकर जी तुम्हे बहुत प्रिय है बहुत अच्छी बात है बड़ी भगवान की पता है बड़े भक्त बने रहो लेकिन अब इसके माने ये थोड़े की, की तुम्हें दूसरे देवताओं की तुम निंदा करने लगो बस यही दोष आ गया कुछ इसकी स्वीकृत नहीं है इसलिए अनदेव निंदक अन्य अन्य देव दूसरे देवताओं की निंदा करने वाले अनदेव निंदक और अभिमानी अब देखो तो, तो शंकर जी के भक्त और अभिमान भी अगर कोई तो भक्त है तो अभिमान नहीं होना चाहिए उसको अब ये दोष भी विमान है तो। शंकर जी के भक्ति भी मनमानी कर शंकर जी के भक्त भी और दोषी तरफ अभिमान और क्या क्या दोष हैं धन मद मत धन के मद से मत धर्म बाचाला और बाचाल उग्र बुद्धि बुद्धि उग्र स्वभाव बुद्धि का और दम्ब विशाला और विशाल दम्भ ये सुरगुण सा सब अभिमान के मनो ऐसा वर्णन किया कि अभिमान था अभिमान के कारण ये भी सब था जिस व्यक्ति को अभिमान रहता है अहंकार अभिमान रहता है तो फिर उसको धन मधमस्त भी हो सकता है अगर उसके पास धन का होगा तो उसमें भी धन का मधमस्त भी हो जाए धन अगर अभिमानी व्यक्ति होगा तो बाचाल भी हो जाए परम भाषाल और उग्र बुद्धि उग्र बुद्धि के माने कठोर वचन बोलने वाला घोर पश्चि बोलने वालाम करन करने वाला उसे उग्र बुद्धि हो गई उग्र बने घोर बुद्धि उग्रता स्वभाव के कहलाता है ना बड़ा उग्र स्वभाव का है समुद्र माना को करने वाला झंझट के साथ पैदा करने वाला अपनी ही बात अपने चलाने वाला ऐसा व्यक्ति जो है उग्र बुद्धि का हो या घोर बुद्धि उसकी इस प्रकार से शांत बुद्धि थी जैसे रजोगी स्वभाव जैसे होता है व्यक्ति का उस प्रकार की प्रवृत्ति थी और दम्भ विशाल विशाल दम्भ दम्भ के माने क्या है दम्भ भी एक प्रकार का अभिमान है लेकिन जहाँ अभिमान का कोई कारण ना हो फिर भी अभिमान दिखावे तो वो दम्भ है जिसे ज्ञान तो है नहीं लेकिन ऐसे बातें करें जैसे भाग है तो ये दम्भ हो ज्ञान का किसी के पास पैसा ढीला तो पास नहीं लेकिन ऊपर से तीन चांद साफ सुख तो के बढ़िया कपड़ा लगा लग रहे बनाए शोभा बनाए हुए ऐसे चल रहा है मन उसके समान कोई धनी नहीं है तो ये धन का धनी होने का दम है ऐसे कोई हृदय में भगवान की भक्ति तो है नहीं लेकिन ऊपर से रामनानी उड़े हुए तिलक लगाए हुए लंबे चौड़े इस प्रकार के रूप बनाए हुए मालूम पड़ता है भगवान के बड़े भक्त हैं तो ये सब दम्ब के लक्षण हैं किसी को दम्ब कहते हैं अब ये मत के माने क्या हुआ कि अब जब अभिमानी व्यक्ति होगा अज्ञानी व्यक्ति तो जहाँ धन होगा तो धन के मध्य से मत धन जो वो व्यक्ति को तो एक प्रकार का लखा चढ़ता है व्यक्ति के धनी व्यक्ति के वही दोहानक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय इसीलिए जो ये मादकता अधिकाय धन मद धन की मादकता तो संसारी व्यक्ति जो है ये है अभिमानी जिनको की आध्यात्मिक चित्र नहीं है आध्यात्मिक जीवन रचना क्रिया नहीं ऐसे लोग जहां उनको धन प्राप्त हुआ तो धन का नशा चढ़ता है उनको की तरह धन मद मत और उसमें तो जैसे नशा करता है तो मतवाला हो जाता है मतवाला की माने फिर उसकी जवान ठीक ठिकाने काम नहीं करती उल्टा सीधा बोलता है गलत गलत आचरण करता है ये मादकता में जैसे कोई शराबी हो अब उसके शराबी में बोले उल्टे श्री गालियां वालियां दे तो लोग वह कहते हैं अरे क्या वो तो शराबती है उसको क्या? वो तो बोल रहा है तो कोई उसका पुरानी मानता समझता शराबती है तो अंतर तो बुलबे करेगा कोई जवान उसके काबू में थोड़े है बुद्धि उसकी काबू में छोड़ी ऐसे करते तो कहते हैं मध्मत जो तो कहते हैं धन मधमत तो धन भी व्यक्ति को इस प्रकार से नशा चढ़ा देता है और परम बाटाला फिर जो भी दूसरा लोगों उसके साथ साथ तो होगा तो जैसे शराबी व्यक्ति मध्मत होता तो बाता है तो इसी के लिए भी अभिमान के कारण के कारण से फिर बाचाल भी हो जाता है परम बाचाला बाचाल के बन क्या है बहुत बोलने वाला अनावश्यक बोलने वाला बग बग झकझक लगाई रहे बोलते ही रहे उसे बाचाल कहते हैं परम बाचाला अब बाचाल तो वैसे ही बाचाल होता है उसके साथ विशेषण लगाया था जशी ने, ने कहा कि हम परम बाचाल थे बहुत बोलते थे बहुत अनाथ सनाथ लोगों से उल्टा तो सीधा बोलते थे तो ये बात दुर्गुण है भयंकर दुर्गुण है और अभिमान का भी सूचक है, अभिमान के कारण से धनमतमत भी हो गए और अभिमान के कारण से बाचाल भी हो गए ये भी हो तो एक बात आलता तो ये कि चलो भाई कोई भगवान की कथा सुनाता रहे तो बाचाल है सही चलो भगवान की कथा हो रही है बोले रहो बोले रहो दिन भर कथा बोले रहो कथावाचक आते हैं तीन घंटा सवेरे तीन घंटा शाम को छह घंटे सात सात घंटे कथा सुनाते हैं तो उनको कहो बाचाल अब वो बाचाल खोले संहिता बोले तो भी बाचाल नहीं है लेकिन बाचाल कब व्यक्ति हो जाता है जब तू तो अपना अहंकार दिखाने लगे भगवान की महिमा तो कुछ नहीं अपनी सारी महिमा बोलने लगे अपनी बुद्धि का कहने लगे कि मैं जितना समझता हूं वही सब ठीक है जो मैं कहता हूँ वही सब ठीक है और सब जोतूक है और कोई कुछ नहीं समझता है और सब जोड़ते हैं सब ग्रत रास्ते में चले गए सब इसी प्रकार के समान समाया कोई सही नहीं है ये सब बातें है जो है की है ये ये दुर्गुण के लक्षण है तो परम बाला उग्र माने वो कर्कश्ता भी आ जाए उसमें बोलने में झड़कने लगे दूसरों को लड़ाई करने लगे जरा जरा तो ये सब उग्र बुद्धि है तो दम्ब दिशाला दम्भ बताई दिया पाखंड जैसा ये दम्भ ये सब गुर्गो का भूषण जी कहते हैं समय थे अब देखो ऐसा लगता है कि एक तो शंकर जी की परम के लिए मन मन कम और बाणी हम एक तीन तरह भक्ति होती मन वाणी और कर्म से। माने भगवान के जो हो भगवान शंकर जी के जगह भगवान के मन से शंकर जी के भक्ति तो थे और भगवान का ओम नमः शिवाय नम मंत्र भी अगर जगते रहते हैं बाणी से भी भगवान के भक्त हो गए के और शंकर जी के मंदिर में जाकर तो शंकर जी को जल चढ़ाने लगे अभिषेक करने लगे तो कर्म से भी भक्त हो गए मन बाणी और कर्म से तीनों प्रकार से भक्त भी हो गए और लेकिन साथ साथ ये दोनों नहीं बने ये विचित्र बात आप शंकर जी का भक्त हो तो ये तो सब मिटने चाहिए धीरे धीरे करके समाप्त हो अभिमान नहीं आना चाहिए पर उसको दम बाधित दूर हो जाने चाहिए बाचालता जितने विदुर्गो हैं मध्मत आदि फिर या फिर शंकर जी के भक्त थोड़ा होना चाहिए सबसे सब लेकिन पता नहीं किस प्रकार से देखो तो कैसी कैसी विरोधी बातें खट्टी हो गई जो उस समय एक और तो अयोध्या और दूसरी ओर कलियुग एक और शंकर जी के भक्त और दूसरे और विमान और दम्बर पाखंड ये दुर्गों भी ये भी सब थे तो जद्यप रहू रघुपत कहते भगवान श्री राम की राजधानी में अयोध्या में हम कर रहे थे तदपने पशु महिमा तब जानी उस समय हमें उसकी कुछ महिमा पता नहीं चली रहते थे तो अयोध्या में लेकिन अयोध्या की कोई महिमा नहीं अब अयोध्या में रहें और भगवान रामे की निंदा करें शंकर जी के भक्त और भगवान राम की करें निंदा और अयोध्या का कोई महत्व नहीं समझना आवे इनको अब देव कैसी भी चित्र बात है क्योंकि तो उस समय हमारी समझ में आया कि हम अयोध्या में बास कर रहे हैं और ये भगवान की राम की कहानी है और यहाँ पे तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए भगवान राम का विरोध थोड़ी करना चाहिए उनकी निंदा थोड़ी करनी चाहिए ये बात उस समय हमारी समझ में नहीं आ रही थी और अयोध्या में करने का जो फल होता है वो भी हमें उस समय पता नहीं था बाकी है कि ये सब साधना जिस काल में होती है तो फल तत्कालिकोड़े प्राप्त हो जाता है फल हाँ तो कालांतर में प्राप्त होते हैं तब पता चलता है कि साधना कब कहां फल चला जीवन के प्रारंभ काल में किसी ने गायत्री मंत्र का प्रस्रण किया एक लाख मंत्र जब किया दो फिर दोबारा किया तिबारा किया दो तीन बार किए। अब उसको लगा कि क्या इतना हमने गायत्री मंत्र जपा और इसका कोई तो फल नहीं दिखाई देता तो उसको उस समय फल समझ आया जैसे विद्यारंग स्वामी को विद्यालय स्वामी पड़े दरिद्र थे उनके बाद भूखो मरते थे तो इन्होंने फिर किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र जपो तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी तब इन्होंने गायत्री मंत्र जपा प्रश्न किया गायत्री मंत्र खुद जपा खुद जता गायत्री लेकिन दरिद्रता जो दूर नहीं हुई तब तो इन्होंने अपने सब गायत्री गायत्री मंत्र का छोड़छाड़ करके उनका हटा संन्यास ले राज को अब बैराग भाव अब तक कहने लगी गायत्री देवी हरेक भारत पूरा हो गया अब तुम सन्यास देखते हो और तुम दिल के साथ धन चा करते आकाश के स्वर्ण की भरसा कर ली स्वर्ण मुद्राओं की भरसा कर दी तो उन्होंने कहा गया हमने हाँ क्या वर्षा जब कृषि सुखा हमने जब बैराज ले लिया सन्यास ले लिया तो क्या छठी वक्त होते हमें उससे क्या लेना देना बाद में अब देखो ये होता है गायत्री मंत्र का हमोक्ष थी बसी और, और बैराग के मन में था इसलिए उसी गायत्री का प्रभाव ये हुआ की ये इनको ज्ञान स्वरोपन्न हो गायत्री की कृपा तो अब उस समय व्यक्ति को जल्दी भी व्यक्ति अस्पतालना व्यक्ति में होता है तो इन साधनाओं का जल्दी फल वो चाहता वो नहीं देता लेकिन कालांतर फल होता अवश्य उनके गायत्री मंत्र का उसका भी उनका जो जब उसका भी फल हुआ चाहे धन संपत्ति के रूप में मानो चाहे ज्ञान के रूप में मानो उनको प्राप्त हुआ ऐसे ही यहां पर कालभूषण बताते हैं कि अयोध्या में हम समय थे और बात कर रहे थे तो अयोध्या में बात करने का अपना फल है और वो फल कालांतर में जब प्राप्त हुआ तब पता चला चले अयोध्या में दिन बात करते रहे उसके परिणाम स्वरूप भगवान की भक्ति प्राप्त हुई अब भगवान की इतनी कथा सुना गए कैसे सुना कहते वो अयोध्या में हमने बात किया तो उसका फल ही इसलिए साधना काल में सत्संग के समय में साधना काल में स्वाध्याय के समय में ध्यान जब इत्यादि करते हुए व्यक्ति को तत्काल अगर अपनी साधना का फल न दिखाई दे तो वे नहीं होना चाहिए वो अपने समय पर आकर के जब उसका परिपास होगा तब उसका फल आएगा अवश्य ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका फल न मिले कालांतरण फल अवश्य मिलेगा तो ये दिखाते जदपुर रघुपत रजानी तदप मैं कसु महिमा तब जानी और अब जाना मैं अवध प्रभावा अब जब उसका फल मिला तब पता लगा अयोध्या का प्रभाव क्या है वहां के रहना निगम आगम पुराण अशगावा और वेद प्राण शास्त्रों में सब में कहा गया है क्या अयोध्या के क्या प्रभाव है कि कभी नहीं जन्म अवध बश जोई यदि जो कि कोई व्यक्ति किसी भी अयोध्या बात करे राम पारायण सोपरी भगवान की भक्ति जरूर प्राप्त होगी उस जन्म में नहीं होगी तो हो दूसरे में होगी दूसरे में नहीं होगी तो तीसरे में किसी न किसी जन्म में ऐसा कहीं न कहीं भगवान की कृपा से संयोग बनेगा कि भगवान की भक्ति उसके हृदय में जरूर ही जागेगी अब यदि किसी को कभी भक्ति प्राप्त हुई हो, हो तो ऐसा समझ ले कि मान लो अयोध्या बात में किया हो लेकिन भगवान की भक्ति आ गई हो तो इस दौरान इस जन्म में सही कभी और जन्म बात किए होंगे अयोध्या में रहे होंगे तब उनकी के तो है भगवान की कृपा है अब इस जन्म में आकर के भगवान की भक्ति प्राप्त हुई कहते हैं अवध प्रभाव ज्ञान तब प्राणी अयोध्या के प्रभाव प्राणी को कब पता चलता है कि अयोध्या रहने का क्या फल है कि जब उर्वसंत राम धनुप्री जब धीरे दिल धीरे करके भगवान की भक्ति आ जाती है और उसके हृदय में भगवान धनुष्वान धारण किए शताब् विराजमान के हृदय में रहते हैं तब कहते हैं उसको पता चलता है कि दो सभी की अयोध्या प्रभाव उसके कारण से ऐसा होगा <coughs> तो इस के बात चाहे अयोध्या हो चाहे काशी हो और चाहे कुछ भी हो चाहे कोई साधना हो सभी त के लिए इन बात को एक अयोध्या मात्र के लिए छोड़िए अन्यत्र कोई भी स्थान हो या कोई भी और साधनाएं भी हों उनका फल कारण जब प्राप्त होता है तब उसका प्रभाव दिखाई देता जब कर रहा होता है वो समय उसको उसका फल नहीं दिखाई देता इसलिए कोई बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं होना चाहिए हम इतने दिन से साधना कर रहे हैं और कोई फल नहीं दिखाई देता इतने दिन संजीव कर रहे हैं इसका कोई फल नहीं दिखाई देता ऐसे नहीं करना चाहिए तो सो कलिकाल कठिन रि तो कहते हैं और रि हे गरु तो वो कलयुग जो है कठिन कलियुग था भोल कलयुग था ऐसे ही उसमें क्या था कि पापपरायण सब नरनारि क्या स्त्री पुरुष पाप पापपरायण थे जैसे कह दिया नर अर अधर्मरत तो सब अधर्म थे मन सब पापाचरण में ही लिप्त थे सब स्त्री पुरुष तो और ऐसे पापाचरण में लिप्त थे कि निर्लज होकर के लिप्त थे उनको लज्जा भी नहीं थी सबके शब्द सब ऐसे ही तो कायेगी लज्जा ऐसे करते कल, सो कलिकाल कठिनारी पाप परायन सब नर नारी और कलीमल ग्रसे धर्म सब जितने भी, जितना भी धर्म था वो सब कलीमल में ग्रस लिया कलियुग इतना ज्यादा मन दोषपूर्ण कलियुग आ गया कि उसने सब सारे धर्म को ही निगल लिया खा गया वो कलियुग खा गया सब धर्म को मैंने अब कहीं धर्म दिखाई नहीं देता ये दशा हो गई सब जगह धर्म ही अधर्म धर्म कर नहीं सब पाप ही पाप करने और फिर लुप्त भय सदग्रंथ और जितने सदग्रंथ थे जो धर्म की शिक्षा देने वाले थे सब धर्म का मार्ग बताने वाले थे उन ग्रंथों का क्या हुआ तो वो सब लुप्त हो गए लुप्त हो गए कि कहीं ढूंढो तो कहीं ग्रंथ मिले ही नहीं कौ के जरा देखें भाई कहीं वेद कहा उपनिषद कहा तो कहीं वेद उपनिषद कहीं ढूंढे न मिले कहीं किसी के घर में न मिले कहीं उनको पढ़ने वाला जानने वाला न मिले कहीं ढूंढे ये कहने लुप्त हो गए लुप्त भाई सदगंग मैंने नष्ट नहीं हुए लुप्त बाकी ये कलयुग खत्म होगा तब फिर ये सब ग्रंथ प्रकट होंगे ये कलयुग समाप्त हुए सतयुग आ गए तो सब धर्म ग्रंथ जितने सबके जहां जहां छिप गए तो सब जैसे जब रावण का राज्य हुआ और रावण ने सब जगह धर्म को सबको तो भगा दिया तो ये, ये ग्रंथों होने और देवताओं ने क्या किया ये सब पर्वत के कंदराओं में जाकर छिप रहे जाते सब धर्म ग्रंथ पर्वतों की कंदराओं में जा चुके अब वहां तो घूमने जा कहा मिले वो देवता जाकर के पर्वतों की कंदराओं के भीतर देवता लोग छुपे नहीं ये ऐसा बोलते हैं वहां पर उनकी पर्वतों की कंदराओं में छुपे ऐसे करके ये अभी तो आजकल तो भी ऐसा घोर का नहीं है जैसे ये वर्णन करते हैं जी है, अगर देखो मार्केट में जाओ तो कहीं देर पुरुष कहीं नहीं आएंगे दुकाने उकानें होती गीता प्रेस वाले छापते हैं कहीं कोई छापते हैं कहीं कोई छापते हैं सब तमाम तो ग्रंथ जहाँ मिल जाएंगे आपको तो भागवत मिल जाए रामायण मिल जाए गीता मिल जाए लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर समाज में कमी नहीं है जिनसे पुरुषों गीता जिसे कहते हैं तो कहते हैं गीता हमारे भाई साहब की लड़की का नाम है इसके सम्मान में जानते होते हाँ जानते हो सात आठ साल की होगी माने पुस्तक का नाम गीता का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया उस गीता से तो कोई मतलब है नहीं जनते ही गीता के नाम की कोई पुस्तक को होती न उनके घर में कभी गीता की पुस्तक के नाम आयाद आया मैं आया। कहीं स्कूल कॉलेज में जहां कहीं पढ़े वहां गीता का नाम याद आया न कहीं किसी ने बोला कि गीता जैसी पुस्तक भी होती है ऐसा नहीं बोला क्या मालूम गीता का तो क्या हुआ गीता का माने गीता जैसे ग्रंथ जो है वो छिप गए इसके माने अब उन्हें उपलब्ध नहीं है नहीं दिखाई देते नहीं देखने को मिले नहीं पढ़ने को मिले तो यही कहेंगे छिप गए भारतवर्ष में भी जन्म लेने जैसे अयोध्या का फल है तैसे तो ही भारतवर्ष का भी है भारतवर्ष में पैदा जरूर है चाहे चोर हों चाहे डाकू हों चाहे भले हों चाहे बुरे हों लेकिन भारतवर्ष में पैदा होना भी एक बहुत बड़ी बात है और उस समय तो पता नहीं लगेगा भारतवर्ष में पैदा हुए तो हजारों लाखों करोड़ एक अरब आदमी हो गया दुनिया में भारतवर्ष में करोड़ दो करोड़ भली कम हो लेकिन एक अरब की आबादी हो गया। इतनी बड़ी आबादी सब भारतवर्ष में चले बड़े भाग्यशाली हैं अब चाहे इतनी आबादी बढ़ गई हो कुछ हो गई हो लेकिन भारतवर्ष में अब भी अन्य देशों की तरह से भौतिकवादिता नहीं है चाहे इतनी हो यहाँ पर तो ये भी मान लो नब्बे प्रतिशत पचानबे प्रतिशत भौतिकवादी है लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में घोर कल में भी भारतवर्ष में कभी न कभी चाहे तीर्थ स्थानों में हो आश्रमों में हो हिमालयी पर्वत पर हो कहीं कहीं इस प्रकार के स्थानों में हो थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा अध्यात्म की चर्चा होती रहती है और धर्म की चर्चा करने वाले भी चाहे झूठे ही चर्चा करते हों, ऊपरी बन से करते हों, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा तो होती होती है ये तो अन्य स्थानों में तो वो भी नहीं। तो ये महिमा अब यहाँ के पैदा होने की महिमा कालांतर में पता लगेगी लोगों को यहां के भारतवर्ष में पैदा हुए तो क्या फल उसका होगा तो कहते हैं इस प्रकार के कहीं आ गया सब स्त्री पुरुष सब पापरायण हो गए धर्म कहीं नहीं रह गया सब सब लुप्त तो हो गए और दम्भ ने निज कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ अब देखो आजकल भी उसी प्रकार से दम्भी लोगों ने जो सब धर्म था वास्तविक धर्म था वो तो गया लुप्त और उसके स्थान पर लोग पाखंडियों ने काल्पनिक धर्म फैला दिया तरह तरह के संप्रदाय काल्पनिकला दिए जो कलयुग में ही पैदा हो जाते हैं जैसे बरसात में कुकुर मत्था पैदा हो मेढक पैदा हो तो जैसे कलयुग में हजारों संप्रदाय पैदा होते हैं ये कलयुग की महिमा है तरह तरह के संप्रदाय तरह तरह के संप्रदाय और सब कैसे मति कल्प करे, मैंने सब अपनी अपनी बुद्धि से अपनी अपनी कल्पना करके बना देते हैं काल्पनिक मत उनकी उनके होती है लेकिन ये सनातन धर्म जो है ये है ये किसी की बुद्धि की उत्पत्ति नहीं है ये मत कल्पना नहीं है सनातन धर्म सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का उत्पन्न किया हुआ या दस पांच व्यक्तियों को उत्पन्न किया हुआ या कालांतर में धीरे धीरे करके व्यक्तियों ने इसको डेवलप कर लिया हो ऐसा नहीं है अन्य जैसे कोई एक व्यक्ति पैदा हुआ और कहा कि मैंने बहुत ज्ञान मुझे आ गया और मैं ऐसा अच्छा ये रास्ता बताऊंगा आपको अब तो वो अपनी बुद्धि के साथ ही जैसा श्री बुद्धि में आ गया वैसा बताने लगे कहीं पे श्री बुद्धि में आ गया तो उसका जो वो हो बुद्ध की उत्पत्ति हो तो हमारा सनातन धर्म का सिद्धांत यह है कि जो बुद्धि से उत्पन्न जितने भी धर्म है वो उनमें कुछ अच्छाइयां किसी काल विशेष में स्थान विशेष में हो सकती हैं लेकिन वो सब से शुद्ध नहीं होगा कहीं न कहीं उसमें कुछ दोष अवश्य कि बुद्धि कोई भी पूर्ण नहीं है बुद्ध सभी बुद्धियां अल्प ही होती है और बुद्धि से उत्पन्न होने वाले जो सिद्धांत तो हैं, उनमें अल्पता जरूर होगी पूर्णता नहीं हो सकती है। ये इस कारण से जो है ये यह यह यहां पर भी उसी तरह से कह दिया शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर बहुत इस स्पष्ट लिखा है तो संक्षेप में तुलसीदासमिया दम्भे ने निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ बहुत से पंथ बने संप्रदाय भाव से बना दिए रास्ते पंथों को बोल लिया उन्होंने इस प्रकार भाई लोग सब मोहबस और लोग ग्रसे शुभ कर्म और सभी लोग जो भाई लोग सब मोहबस सब लोग मोह दस है और, और लोग ग्रसे शुभ कर्म और सभी कर्म जो है वो लोग से ग्रस्त हैं लोग से ग्रस्त सब कर्म क्या है एक तो अर्थ ये हुआ कि लोग के कारण से कोई शुभ कर्म करते ही नहीं जैसे यज्ञ करना हो अरे कहा कौन पैसा बर्बाद करे उसमें यज्ञ में अपना उसका पैसा बचाओ तो पैसे की लोग के कारण से खर्च ही नहीं करेंगे यज्ञ नहीं करेंगे कहें भाई दान करना बहुत अच्छा है बात धर्म की बात है दान करो तो दान कैसे करें अब लोग जगह हो दान ही नहीं करने देगा निकालेगा नहीं पैसा दान लोगों के कारण तो लोग के कारण से व्यक्ति धर्म में प्रवत नहीं हो पाता कोई भी धर्म का आचरण करना चाहे लोग के कारण नहीं कर पाता एक तो अर्थ कि जब जितने ही व्यक्ति में लोग होगा उतना ही वो धर्म के आचरण से विमुख हो जाएगा और दूसरी बात ये, अगर धर्म का कार्यकर्ता भी है तो किस करेगा लोग के लिए जैसा धर्म का कार्य करो एक के हजार मिले धर्म भी करेगा कोई आचरण दान भी करेगा तो किस लिए दान करेगा एक रुपया दो हजार रुपए मिलेंगे किस लिए दान देगा तो लोग के कारण चाहे न भी करे तो भी लोग के कारण नहीं करेंगे करेंगे तो भी लोग के कारण करेंगे। तो करें। मैंने इस प्रकार से जितने भी शुभ कर्म हैं वे सब लोग से ग्रसित हैं दोनों प्रकार से उनके साथ में लोग है कर्मों के साथ में शुभ कर्मों के साथ में और यही लोगों का मोह है मोह बस लोगों ने का मोह बने अज्ञान के कारण ना समझी के कारण ऐसा करते हैं सुन हर ज्ञान ज्ञान निधि हे हरिजान तुम तो ज्ञान निधि हो हरिजान के माने भगवान की तुम सवारी हो भगवान नारायण के तुम यान माने सवारी हो तो और तुम ज्ञान निधि हो ऐसा नहीं कि तुम तो ज्ञान न हो तुम तो बड़े ज्ञानमान हो और ज्ञानवान क्या जो भगवान की सवारी हो और भगवानी के पास रहे उसको भी ज्ञान की कमी होगी कभी तुम तो ज्ञान निधान हो ही होगा लेकिन फिर भी कहा हूँ कशु कल धर्म लेकिन फिर भी हम तुमको कुछ कलियुग के धर्म हम तुमको बताते हैं कलियुग के धर्म क्या कोई ऐसा थोड़ी बताते कलियुग में कौन कौन धर्म है और एक में जो असल फैलता है वो सब बताते हैं धर्म कौन लक्षण की कलियुग के कौन कौन से लक्षण है कलयुग में कैसे कैसे लोग पाप कर्म करते हैं वो सब हम तुमको बताते हैं अब कलियुग का वर्णन आएगा सब तो। नान्या रघुपतिम सत्यं बताम्मानीनाम प्रयास रुकींबा मे काोषित श्रीराज जय जय राम जय जय